गीता सत्व चिंतन ईश्वर की प्राप्ति एक तुलसी का दैन्य योग और मानस के चार घाट मामोपाश्रता यह दैन्य योग का साध्य है दीन भक्त ईश्वर को छोड़ और कोई आश्रय नहीं जानता गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में इस दैन्य भक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया है वे रामचरित मानस में एक सुंदर सरोवर की कल्पना करते हैं जो राम के सुयश रूपी जल से भरा हुआ है और जिसके चार घाट हैं अलग अलग घाट अलग, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं सरोवर के पास व्यक्ति भिन्न भिन्न कामना लेकर जाते हैं जैसे एक व्यक्ति अपने को बड़ा गंदा अनुभव कर रहा है उसके कपड़े भी गंदे हैं वह अपने और अपने कपड़ों की गंदगी दूर करने सरोवर के पास जाता है वह जाकर देखता है कि सरोवर के जल में स्वच्छता है या नहीं यदि जल स्वच्छ न हो तो उसे नहाने या कपड़ा धोने की इच्छा नहीं होगी दूसरा व्यक्ति प्यासा है वह अपनी प्यास बुझाने सरोवर के पास आता है वह भी देखता है कि जल स्वच्छ है या नहीं न हो तो पिएगा ही नहीं पर जल यदि स्वच्छ भी हो तो वह यह और देखेगा कि जल शीतल है या नहीं जल यदि तप्त हो तो प्यास नहीं बुझेगी पर यदि शीतल हो तो वह पुनः एक बात की खोज करेगा कि जल मधुर है या नहीं यदि जल शीतल हो और खारा हो तो भी उसकी पिपासा नहीं मिटेगी अतः प्यासा व्यक्ति जल में स्वच्छता के साथ साथ शीतलता और मधुरता देखेगा अब एक तीसरा व्यक्ति है जो तैरने और गोता लगाने के लिए सरोवर के पास आता है वह भी जल की स्वच्छता पहले चाहेगा पर उसके साथ ही यह भी देखेगा कि जल में गहराई है या नहीं यदि जल गहरा न हो तो वह तैरने का आनंद नहीं ले पाएगा ठीक इसी प्रकार श्री राम के सुयस् रूपी जल से भरे सरोवर के पास भी तीन प्रकार के व्यक्ति जाते हैं एक वह है जो स्वच्छता चाहता है गोस्वामी जी इसे कर्म का घाट कहते हैं वे लिखते हैं लीला सगुन जो कह बखानी सक्षता करी सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है दूसरा वह है जो सक्षता के साथ शीतलता और मधुरता भी चाहता है गोस्वामी जी की दृष्टि में यह भक्ति का घाट है प्रेम भगत जो बरन न जायी सोई मधुरता शीतलताई जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है तीसरा वह है जो जल में गहराई देखता है गोस्वामी जी इसे ज्ञानी मानते हैं कहते हैं रघुपति महिमा अगुन अबाधा भरण बसोई बरबारी अगा धाम श्री राम की निर्गुण निर्वास महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है इस प्रकार गोस्वामी जी तीन घाटों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म का घाट याज्ञव वल्कजी का है भक्ति के घाट के प्रवक्ता काकभूषण जी हैं और ज्ञान घाट के भगवान शंकर आपने तो चार घाटों की बात की है गोस्वामी जी अपने आपने ही कहा है तई यही पावन सुभट सरव घाट मनोहर चार। तीन घाट तो कर्म भक्ति और ज्ञान के हो गए चौथा घाट किसका है जिज्ञासु ने पूछा गोस्वामी जी बोले भाई यह चौथा घाट दैन्य का है यह मेरा अपना घाट है क्या मतलब आपको अपने लिए चौथे घाट की आवश्यकता क्यों पड़ गई कर्म भक्ति और ज्ञान ये तो तीन तो राज घाट माने जाते हैं आप इनमें से किसी भी घाट पर जा सकते थे फिर एक नए घाट के चक्कर में कैसे पड़ गए बात यह है मैं तो तीनों घाटों पर गया पर एक का भी सदस्य नहीं बन सका कर्म के घाट पर गया तो देखा बड़े बड़े कर्म कांडे यज्ञानुष्ठानों में लगे हुए हैं मेरे हाथ में काठ की माला को देख एक ने उपेक्षा से पूछा क्या चाहते हो मैंने कहा इस घाट की सदस्यता चाहता हूँ बस क्या था वे चिल्ला पड़े भाग यहाँ से काठ की माला जपने वाला कर्म का रहस्य क्या समझेगा अरे कोई है इस कठमलिये को भगाओ फिर फिर क्या मैं ज्ञान के घाट में गया वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग जुटे थे और अवचिन अवच्छेद घट पट कर रहे थे मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया मैं तो भगवान की लीला का स्मरण कर रहा था इसलिए आँखें छलछलाई आई हुई थी एक वे जब पूछा एक ने जब पूछा क्यों खड़े हो तो मैंने कहा यहाँ का सदस्य बनना चाहता हूँ उसने सिर से पैर तक मुझे देखा और कहा होश में तो हो यहाँ कहाँ आए हो आंसू बहाने वाला ज्ञान का मर्म क्या समझेगा चलो भागो यहां से ज्ञान विहीन कहीं के तब तो आपको भक्ति घाट पर चले जाना था गोस्वामी जी वही आपके लिए उपयुक्त होता आपके हाथ की माला और आंखों का आंसू भी वहाँ शोभा देता वहाँ भी तो गया था भाई गोस्वामी जी ने कहा तो क्या वहाँ से भी आपको भगा दिया गया नहीं वहाँ भगाया तो नहीं जब वहाँ गया तो एक से बढ़कर एक भक्त मैंने देखे जो भगवान के विरह में पछाड़ खा खा कर रो रहे थे उन्हें देखकर मुझे लगा कि मैं तो भक्ति में उनके पासंग में भी नहीं बैठता मैं स्वयं संकुचित हो गया उनसे कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी और मैं लौट आया तब तो भगवान आपको नहीं मिले होंगे वे तो इन्हीं तीन रास्तों से मिलते हैं नहीं भाई मिले इसीलिए तो मैंने चौथा रास्ता बनाया इस चौथे रास्ते से मुझे भगवान मिले यह दीनता का रास्ता था करमठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपत बिहाय को राम द्वारे दीन दोहावली मैं दीन होकर प्रभु के द्वार पर जाकर पड़ गया उन्होंने मुझ पर कृपा की अच्छा पर यह तो बताइए गोस्वामी जी जैसे कर्मी ने श्रीराम के श्रेय रूपी जल में स्वच्छता चाही भक्त ने शीतलता और मधुरता चाही और ज्ञानी ने गहराई की कामना की उस प्रकार आपने धन्य घाट पर क्या चाहा गोस्वामी जी बोले मैंने उस जल से कुछ चाहा नहीं बल्कि उसे कुछ नया दिया, दिया जिज्ञासु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया आप भला राम सुयस्व रूपी जल को क्या दे सकते हैं ऐसे हैं कि मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपके जल में वैसे तो बहुत से गुण हैं वह स्वच्छ है शीतल है, है मधुर है पर महाराज एक बहुत बड़ा दोष भी है उसमें यह बहुत भारी भारी है उसमें यह बहुत भारी है जल्दी पचता नहीं तब प्रभु मुझसे बोले तब इसके लिए क्या उपाय करें तुलसी मैंने कहा प्रभु आप मेरे जीवन का हल्कापन ले लीजिए और अपने जल में मिला लीजिए इससे आपका स्वयस्वरूपी जल हल्का होकर सुपाच्य तो हो ही जाएगा और मेरा हल्कापन भी सार्थक हो जाएगा